नमस्कार आप सुन डे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष डिजास्टर मैनेजमेंट या पर्यावरण पे बात करते हैं और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पर्यावरण के विषय में किस तरह से मनुष्य का स्वभाव जुड़ा हुआ है और किस तरह से ये बाढ़ वगैरह स्थिति बनती है उसके पीछे का क्या कारण है वो हमने जाना था आइए आज के इस शो को फिर से सजाने के लिए हमारे साथ मोहन सिंगल जी हैं जो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से काफी समय से जुड़े हुए हैं और साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग से जुड़े हुए हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और अलग अलग जो ब्रह्म कुमारी के 19-20 विंग्स है उसमें भी एज ए विशेष मेंबर है और सभी को गाइड करते रहते हैं किस तरह से नवीनता हो और कैसे हम आध्यात्मिकता को अपने अपने क्षेत्र में हम लोग कैसा उसका उपयोग कर सकते हैं उस विषय पे जानकारी देते हैं तो आइए आज भी उनसे हम जानेंगे कि कैसे पर्यावरण और हमारा आध्यात्मिक और हमारा जीवन कैसे जुड़ा हुआ है वो तीनों चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ से मोहन सिंगल जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद जहाँ तक पर्यावरण का अध्यात्मिकता के साथ संबंध है तो मुझे ख्याल आता है की मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं प्रकृति यानी नेचर और नेचर वैसे भी कहा जाता है ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति माने पांच तत्व जिनसे हमारा ये शरीर बना है तो मनुष्य वास्तव में आत्मा और शरीर इन दोनों का ही एक जैसे मिश्रण कहें और आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर खेल खेलती है तो आज मैं इस बात को बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से प्रकृति के ये जो दो पहलू हैं एक है प्रकृति यानी इनर नेचर ह्यूमन नेचर और दूसरा प्रकृति शब्द का अर्थ है फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर पांच तत्व जो बाहर सारे हमारे संसार में व्याप्त हैं जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश तो ये बाहर के तत्व और जो हमारी आंतरिक प्रकृति है इन दोनों का वास्तव में एक बहुत बहुत गहरा संबंध है प्रकृति यानी मनुष्य का जो स्वभाव है जब मनुष्य सतोप्रधान होता है सतोगुणी होता है उसके अंदर विकार नहीं होते हैं तो हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि उस समय संसार में बहुत सुख शांति आनंद व्याप्त था किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी और विशेष करके प्रकृति के जो पांच तत्व हैं ये कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते थे अर्थात ना तो कभी अर्थक्वेक आता था ना कभी फ्लड आता था ना कभी वायु के बावंडर हैं वो आते थे आदि आदि तो इनका संबंध जो है किस रीति से है वो वास्तव में सारा मनुष्य के कार्य पर व्यवहार पर उसके चिंतन पर निर्भर करता है तो ये प्रकृति के अगर हम चाहते हैं कि ये प्रकृति हमारा अंत तक साथ दे, भाव क्या है इसका कि हम जानते हैं कि जब मान लीजिए पृथ्वी में अर्थक्वैक आता है भूचाल आता है कितनी मृत्यु होती है कितना संसार में कष्ट होता है व्यक्तियों को पीड़ितों को तो अक्सर तो करके ये कह देते है कि भाई इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और काफी हद तक वैज्ञानिक रीति से ये सही भी है कि प्रकृति के अंदर जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है और वो हलचल वास्तव में कई कारणों से होती है उसके वैज्ञानिक कारण है फॉल्ट होता है हम लोगों को भी पढ़ाया गया था इंजीनियरिंग में जब एक प्लेट फॉल्ट के अगेंस्ट दूसरी प्लेट से रफ करती है मूवमेंट होता है तो अर्थक् होता है इन सब के ये तो वैज्ञानिक कारण है लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इनका कारण वास्तव में मनुष्य का व्यवहार और चिंतन भी है क्योंकि मनुष्य आज ऐसा हो गया है कि अपने स्वभाव में इतना कड़क हो गया है चिंतन ऐसा हो गया है बहुत ही हद का मेरा धर्म मेरा परिवार मैं और मेरा तक काफी हद तक वो सीमित हो गया है सही भी है काफी हद तक सीमित होना क्योंकि आज संसार के अंदर जो भी कार्य प्रणाली है इसी पर आधारित है लेकिन हम पांचों तत्वों का अगर एक एक करके लें तो ज्ञात होगा इस पर हमारा सूक्ष्म रीति से बहुत बड़ा कंट्रोल हो सकता है यदि हम अपने व्यवहार को सही रीति से नियंत्रित करें फॉर एग्जाम्पल पानी है पानी के द्वारा भी कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं सुनामी आ जाती है कभी ये पानी अति हो जाता है कभी पानी बिल्कुल नहीं पड़ता एकदम सूखा हो जाता है तो वास्तव में अगर मनुष्य अपनी नेचर पानी की नेचर से मिला ले पानी के स्वभाव से तो दोनों जैसे एक दूसरे से बहुत मित्रता का व्यवहार करेंगे और फिर उनके अंदर कोई भी एक एनिमिटी नहीं रहेगी उदाहरण के तौर पर अगर पानी का एक सबसे बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी का एडजस्टमेंट का पानी को गिलास में लो गिलास में सेट हो जाएगा कटोरी में लो कटोरी में थाली में लो थाली में यहां तक कि चम्मच में लो चम्मच में आ जाएगा यानी उसके अंदर एडजस्टमेंट का संस्कार है तो मनुष्य भी यदि अपने एडजस्ट संस्कार में अपनी नेचर में स्वभाव में कहीं पर ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लादे कि की वो हरेक से एडजस्ट हो करके चल सके अक्सर देखा जाता है बाप बेटे से सास बहू से भाई भाई से बिजनेस पार्टनर ऑफिस के अंदर भी एडजस्ट होके नहीं चल पाते अक्सर करके एक दूसरे में द्वंद वगैरह देखने में आता है क्यों क्योंकि एडजस्टमेंट का संस्कार नहीं है इसी कारण से पानी भी देखो कितना भी समय प्रति समय दुख का कारण बन जाता है अभी रिसेंटली और चेन्नई में भी दो वर्ष पहले काफी फ्लड वगैरह आ गया और कितना कष्ट हुआ और पूरे विश्व भर में पानी का जो प्रकोप हो रहा है वो देखने में आ रहा है तो एक मनुष्य की आवश्यकता है कि वो बड़ा फ्लेक्सिबल हो उसका एडजस्टमेंट का संस्कार हो हर एक मनुष्य से प्रेम व्यवहार करता हुआ चलता रहेगा एडजस्ट होके चलता रहेगा तो पानी तत्व को जैसे कि हम अपना मित्र बना लेते हैं हमारी संस्कृति में भी कहा गया ये केवल जड़ तत्व तो नहीं है बल्कि ये देवता का स्वरूप है इसीलिए जल देवता अग्नि देवता वायु देवता आदि आदि कहा गया है तो अगर हम अपने संस्कार पानी की तरह एक तो फ्लेक्सीबल बना ले दूसरा पानी का संस्कार होता है पानी सदा आगे बढ़ता रहता है और जो वाटर मूवमेंट होता है मूविंग वाटर होता है उसे शुद्ध माना जाता है और वाटर जब स्टेग्नेट हो जाता है रुक जाता है तो उसमें कीड़े मकौड़े आ जाते हैं अशुद्ध हो जाता है मक्खी मच्छर हो जाते हैं पैदा तो अगर हमारे अंदर ये संस्कार होगा फ्लेक्सिबिलिटी का हम जीवन में सदा आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ना यानी कि सदा फ्रेश रहेंगे और सफलता को पाते रहेंगे पानी का ये भी होता है कि जब आदमी सोके उठता है नींद के आगोश में सोया हुआ रहता है और उठता है तो फ्रेश होने के लिए वो पानी से मुंह धोता है आंख पर छीटे मारता है यानी पानी में फ्रेश करने की शक्ति है तो इस तरीके से हमारा भी बोल चाल व्यवहार ऐसा हो कोई आत्मा मायूस आए या कोई किसी कष्ट में हो हम उसे एकदम फ्रेश स्थिति में ला सके वो फिर से अपने जीवन में उमंग उल्लास खुशी महसूस कर सके तो ये जैसे हमने पानी का गुण धारण कर लिया और पानी में एक और गुण भी होता है कि पानी को अगर आग पर चढ़ा दो बहुत बॉईल हो जाएगा उसमें उंगली डालो या कोई भी शरीर का हिस्सा जल जाएगा लेकिन ये भी विशेष गुण होता है अगर उसे अग्नि से उतार के रख दो तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल गुण में आ जाता है जो शीतलता उसका गुण है पानी का ऐसे ही यदि मानो हम अपने पुराने संस्कारों के कारण कभी क्रोधित हो जाते हैं कभी अगर हमारे अंदर ऐसी बात आ जाती है तो उस जगह को हम छोड़ दे थोड़ी समय के लिए यदि कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपने पुराने संस्कार के कारण मानो क्रोध के वशीभूत हो गए अहंकार के वशीभूत हो गए किसी को हमने कड़े वचन बोल दिए तो थोड़े समय के लिए उस क्रोध अग्नि से हम अपने को थोड़ा दूर कर ले उस वातावरण से दूर कर ले तो धीरे धीरे धीरे हम अपने ओरिजिनल संस्कार में आ जाएंगे और जो ओरिजिनल संस्कार आत्मा के हैं आत्मा प्रेम स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है शांति स्वरूप है आनंद स्वरूप है पवित्रता स्वरूप है सुख स्वरूप है शक्ति स्वरूप है ये आत्मा के जैसे ओरिजिनल गुण होते हैं तो आत्मा इन संस्कारों में ओरिजिनल आ जाती है इस कारण से हम अगर उस परिस्थिति में कभी आए भी विपरीत परिस्थिति में तो ओरिजिनल स्थिति में आने के लिए जैसे कि हम फिर से हो जाते हैं तैयार और फिर से आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं उसको अनुभव करने लगती है तो इस प्रकार से अगर हम देखें पानी के बहुत कई सारे गुण हैं उन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते जाएं इसका मतलब जैसे हमने जल तत्व के साथ मित्रता कर ली और जल तत्व को मित्र बना लिया तो जो कहते हैं ना ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड एक मित्र जो होता है तो दूसरे मित्र की आवश्यकता के समय सहायता करता है तो अगर कभी फ्लड भी आया सुनामी आई कोई बहुत बरसात होती है जल तत्व अपना प्रकोप दिखाता है लेकिन चूंकि हमने जल तत्व के साथ मित्रता कर ली तो बिफोर हैंड वो हमें जैसे इसकी सूचना मेंटली दे देगा और हम अपने को उस परिस्थिति से अलग कर लेंगे जिससे कि जल हमारे दुख का शांति का नुकसान का कारण नहीं बन सकता जी नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पानी जो है एक जल तत्व जो है किस तरह से हमारे लिए बहुत ही उपयोग का है जल बिना जीवन नहीं जल है तो कल है ऐसी कई बातें हम लोग सुनते हैं करते हैं और इसका अनुभव भी करते हैं और आज आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि किस तरह से जल तत्व के साथ हम अगर दोस्ती करते हैं तो वो हमारे लिए किस तरह से अपनी दोस्ती का प्यार हमें वापस रिटर्न में देता रहता इसके कई उदाहरण भी आपने बताए हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं और धरती माता भी हमारा पांच तत्वों में से एक तत्व है तो इसके साथ हम कैसे अपना दोस्ती बनाए इसके लिए आपका क्या कहना है आजकल एक देखने में आता है की अर्थ को एक भूचाल ये काफी होता है और कई बार सब जानते हैं भूचाल के कारण कितने बड़े बड़े भवन ध्वस्त हो जाते हैं और कितना नुकसान हो जाता है तो यदि हम चाहते हैं कि हम इससे बच करके चल सकें तो इसका मतलब कि हमें धरती का कोई विशेष गुण अपने अंदर धारण करना पड़ेगा पृथ्वी के वैसे अनेक गुण है सहनशीलता है पृथ्वी अचल अडोल काफी अत्या लेकिन एक पृथ्वी का ये भी है पृथ्वी दाता है पृथ्वी हर चीज देती है पृथ्वी में एक बीज वो दो पेड़ पूरा उगाएगा हजारों बीज पैदा हो जाएंगे पृथ्वी के अंत से ही हमें अनाज मिलता है फल मिलता है सब्जी मिलती है तेल मिलता है आदि आदि पेट्रोल वगैरह और पृथ्वी मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है जैसा हमारे बापू गांधी जी ने भी कहा था मदर अर्थ इज हैविंग सफिशेंट for man's need but not for his greed हाँ धरती माता के पास मनुष्य को देने के लिए उसकी आवश्यकता का सब कुछ है लेकिन उसके लोभ के अनुरूप नहीं है मनुष्य का लोभ का अंत नहीं है ऐसे ही मनुष्य धरती से ना जितना धरती दे दे लेकिन वो उसके लिए कम रहेगा तो धरती का की तरह अगर हम मनुष्य भी ये गुण धारण कर लें कि हमारे सम्मुख जो आए वो खाली हाथ ना खादी हाथ ना जाए क्या उसका मतलब क्या है उसका मतलब है कि मनुष्य कभी ये जो है हम ऐसा चीज प्रेम सहिष्णुता सद्भाव एक दूसरे के प्रति आदर भाव ये चीज में तो कोई पैसा खर्च होता नहीं और स्थूल चीजों का तो लिमिटेशन हो सकती है कि कपड़ा है अनाज है पैसा है मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसमें तो लिमिटेशन हो सकती है कोई मनुष्य दे सके ना दे सके लेकिन प्रेम से बोलना आदर से सत्कार से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करना और मनुष्य हर मनुष्य की जो हृदय है हृदय को टच करके उसके अनुरूप जो है ना वो प्रेम स्वरूप बन सकता है तो ऐसा बनने के साथ साथ यदि हम ऐसा करते हैं इसका मतलब हम सदा दाता के तरह हैं दाता हमेशा उसका हाथ ऐसा होता है कि दूसरे को सदा देने का ऐसा ही अगर हमारे जीवन में व्यवहार हो जाए कि सबसे जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है प्रेम से बोले हम शांति से बोले हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पा को और इसीलिए मनुष्य को ना कहते हैं हाँ मनुष्य को भगवान ने बनाया ना तो उसको मीठा बोलने के लिए ये जो मुख में दिया जीव दी तो ऐसा जीव दी कि उसमे कड़क न बोले इसलिए हड्डी नहीं दी है ना तो हाँ उसका भाव क्या है कि मीठा बोले लेकिन मनुष्य तो ऐसा है बिना उसके ही कटुवचन बोल के किसी का दिल तोड़ देता है तो भाव क्या है कहने का ये भी कहते हैं ना कि जो निकला हुआ तीर हाँ और वो निकले हुए शब्द वो वापस नहीं आते और मुंह की भी देखो आप कभी तो मुँह का भी शेप भी जो है तीर कमान जैसा है ऊपर का होठ देखो कमान की तरह और नीचे का होठ जहाँ कमान में रस्सी बांधते हो सीधा है तो इससे जो शब्द रूपी तीर निकलते हैं अगर कटु वचन है तो मनुष्य के हृदय वो भी छील देते हैं तो भाव क्या है कि हमारे व्यवहार में वाणी एक ऐसी चीज है तो जिसके द्वारा हम किसी का भी दिल जीत सकते है कई बार मनुष्य ज्यादा बोलता है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक बड़ा अच्छा स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सोच कर बोलो लाइक like, तो अगर मनुष्य इसको ही पालन करता रहे क्योंकि मन क्या सोचता है वो तो उसे पता नहीं चलता किसी बाहर वाले को भी पता नहीं चलता उसको ही मालूम रहता है लेकिन जब वो बोलता है पूरे संसार को पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है इस कारण से वो बोलना जो है वो बोलना अगर मीठा हो युक्त हो बहुत अच्छे व्यवहार के साथ हो तो मनुष्य का जीवन जो है ना सदा सफल रहेगा खुशनुमा रहेगा और इससे क्या होगा कि वो सदा दाता की तरह जो भी वो बोलेगा उसकी बोल का मूल्य होगा ये जैसे कि पृथ्वी की बात हुई मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि धरती माता के साथ हम कैसे व्यवहार करें कैसा उसके साथ हमारा रिश्ता है और धरती माता की क्या विशेषता है दाता पिन की वो आपने बताया है बहुत ही अच्छा लगा आशा करता तो हूँ हमारे सभी लिस्नर को भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ेंगे इसी विषय पर बात करेंगे किस तरह से पांचों तत्व हमारा स्वभाव और अध्यात्म कैसे काम करता है इस विषय पर हम लोग आगे और जानेंगे आप सुनाए रीड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्करा रहो बनाल मेरी फड़के फड़ के आईया मैं दुनिया छड़ के कोल बिठा लो तुम बाह संगता तो? कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ मोहन सिंगल जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम किस तरह से पांचों तत्वों के साथ दोस्ती कर सकते हैं उस विषय पर अध्यात्मिक पहलू को सामने रखते हुए मोहन जी बहुत ही अच्छी बातें बता रहे है तो आई आगे बढ़ते हुए एक और तत्व है जिसको वायु कहते हैं वायु के साथ हम कैसे दोस्ती करें वो सब मनुष्य के व्यवहार से कनेक्टेड है मान लीजिए वायु तत्व हैत्व का विशेष गुण कौन सा होता है वायु तत्व का विशेष गुण होता है हल्का होना है वायु हर चीज को ऊपर उठाती है तेज वायु चलेगी उड़ा कर ले जाएगी चीजों को जबकि पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है तो पृथ्वी और वायु एक दूसरे के विपरीत है लेकिन विपरीत होते हुए भी संसार में साथ साथ रहते हैं पृथ्वी जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहां पृथ्वी के साथ वायु भी है कितने को है ना इसी तरह संसार में हम सब अलग अलग स्वभाव के संसार की बात छोड़ें एक परिवार के भी चार सदस्य होते हैं उनका स्वभाव अलग अलग होता है लेकिन ये बात हमें सिखाती है पृथ्वी और वायु की विपरीत होते हुए भी को साथ मिल करके चलना इसी तरह हम भी साथ रहें स्वभाव संस्कार अलग अलग भी हो लेकिन अलग होते हुए भी अनेकता में एकता का भाव अगर होता है तो साथ साथ में वो वहां पर सदा सुख शांति और खुशी होती है तो ये वायु सिखाती है वायु देखो प्राण वायु है मनुष्य वायु लेता है ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है तो ऑक्सीजन लेता है प्राण वायु अंदर जब लेता है तो इसी तरह जो वायु है चारों तरफ फैली हुई है तो ये वास्तव में मनुष्य प्रेम जो है ना ये एक जैसे प्राण वायु है प्राण का काम करता है जहां पर प्रेम होता है बड़े से बड़ा काम भी सहज हो जाता है अप्रेम नहीं होता है छोटा काम भी कठिन प्रतीत होता है तो इसीलिए वायु की तरह हम तब ये प्रेमपूर्ण पूर्ण कर सकेंगे जब जीवन में सदा हल्के रहेंगे परिस्थिति आई प्रॉब्लम आई समस्या आई तो कई बार वो समस्या के कारण मनुष्य भारी हो जाता है उसके बोल में फर्क हो जाता है उसके व्यवहार में फर्क हो जाता है और वो किसी से बोलना नहीं चाहता कई बार अकेला बस बैठ जाता है सोचता रहेगा जब अंदर से भारी हो जाता है लेकिन वायु का ओरिजिनल गुण है हल्कापन भारी नहीं होते तो इस तरह हम जीवन में कोई भी परिस्थिति आई प्रॉब्लम आए समस्या आए उसमें हल्के रहे भारी न हो वो क्या होगा सदा हल्के रहेंगे तो जैसे वायु का हमने गुण धारण कर लिया तो अगर कभी भी साइक्लोन आता है नेचुरल कैलमिटी वायु के रूप में आती है जो कि विशेष करके समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर वगैरह होते हैं वहां ज्यादा और देखने में आती है तो इस कारण से जब ऐसा साइक्लोन जैसा आता है तो बहुत विनाशकारी होता यह लेकिन अगर हमने हल्के पन का गुण धारण कर लिया हर परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति में हल्के रह सके हम तो इसका मतलब वायु तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया तो अगर वायु के कारण साइक्लोन आता है कहीं तो हमारे माइंड में नेचुरली ऑटोमेटिकली वो बात टच होगी जो सही होगी जहां पर हमारी सेफ्टी होगी हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर की तरफ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी कुछ दिन पहले जब वहाँ पर ना सुनामी आई थी ना कुछ वर्ष पहले तो आंध्र प्रदेश में भी ऐसा वो भी तटीय इलाका है तो जब चारों तरफ बहुत सारे के सारे प्रॉब्लम आई समस्याएं आई तो वहां पर एक व्यक्ति था आंध्र प्रदेश का तो उधर उसने उसके पास फोन आया क्योंकि उसके कोई परिवार यहाँ आंध्रा में रहता था वो व्यक्ति इंडो नेशिया से सुनामी जनरेट हुई थी पैदा हुई थी उधर काम करता था तो वहां से उसने फोन किया अपने घर में कि यहां से सुनामी पैदा हुई है और इधर बढ़ रही है और इतने दो घंटे के बाद भारत में आएगी उधर तो आप लोग सावधान हो जाओ और तुरंत यहाँ से निकल के ऊंची जगह पर चले जाओ जिस स्थिति में भी हो तुरंत छोड़ दो उनको वहाँ बताया गया उस वो परिवार तुरंत ही वो जगह छोड़ के एकदम ऊंची जगह स्थल गया तो और उस थोड़े समय बाद जब ये सुनामी आई तो देखा गया कि पूरा गांव लगभग नष्ट हो गया और वही परिवार बच गया जिसको ये मिला था और जो ऊपर चला गया तो भाव क्या है कहने का कि विपरीत परिस्थिति में भी ना ये जब होता है ऐसी परिस्थिति आए तो वो इंफॉर्मेशन तो हमें मैकेनिकली मे मिल गई फोन के द्वारा या कुछ लेकिन अगर हम मेंटली बहुत क्लियर और क्लीन है जैसे तो क्या होगा कि वो तत्व जो देवता है उसको चूंकि वो फ्रेंड बना लिया फ्रेंड फ्रेंड को तो भाई इन्फॉर्म करता है और सही चीज तो उससे हमें जो भी टचिंग मिलेगी वो ऐसी टचिंग मिलेगी जहाँ हमारी सेफ्टी होगी तो इसीलिए आवश्यकता क्या है कि ये तत्वों के गुणों के अनुरूप हम जाए और मुझे याद नहीं पहले मैंने बताया था क्या की जब अर्थक्वैक आया था तो कैलिफोर्निया में एक मकान पूरा बच गया बाकी आसपास के सब धाराशाही हो गए तो उससे जब लोगों ने आकर पूछा मीडिया वालों ने आपने किस मटेरियल का बनाया है तो उसने बोला मटेरियल तो मेरा साधारण है जैसा बनता है लेकिन मैं धरती माता के साथ रोज वार्तालाप करता हूँ हे माता आप मेरी माँ हो हम आपके बच्चे है तो माँ कभी बच्चे का नुकसान थोड़ी कर सकती है इसीलिए आप धरती माता सदा रक्षण करो मैं भी आपको कष्ट नहीं दूंगा कम से कम आपको ये खो दूंगा और कम से कम ये व्यवहार करूंगा सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वायु के साथ हम लोग कैसी दोस्ती करें और इसके साथ एक और तत्व आता है जिसको कह सकते हैं हम लोग आकाश तत्व जी हाँ आकाश तत्व के बारे में बताइए तो बात क्या है की ये जो तत्व है इन तत्वों को गहरी रीति से समझने की आवश्यकता है आकाश तत्व की क्या विशेषता है आकाश तत्व एकदम बहुत विशाल है पूरे धरती का जैसे धरती एक है, आकाश भी एक है और उस विशालता के कारण क्या है आकाश तत्व जो है ना वो हमें शिक्षा देता है कि आप सब भी विशाल हृदयी बनो और विशाल हृदय के भाव क्या है कि जितनी विशालता होगी महानता होगी हमारे अंदर उतना हम दूसरों को हमारे स्वभाव के विपरीत भी बात है लेकिन हम उन्हें माफ कर सकेंगे महान आत्माओं का एक गुण विशेष होता है चाहे महावीर स्वामी हो चाहे गौतम बुद्ध हो मदर टेरेसा हो और कोई हो वो सदा उनके मन में किसी ने उन दुश्मनी भी करी उनका नुकसान भी चाहा, लेकिन उन्होंने उसको माफ कर दिया क्यों क्योंकि वो समझते हैं ये तो बेचारा अज्ञानी इसे मालूम नहीं है कि इसने क्या किया है इसीलिए ये प्रभु इसको माफ़ कर दो तो ये माफ़ी देना माने महानता विशालता का सूचक है हृदय में विशालता तो इस प्रकार से हम भी यदि हमारे विपरीत स्वभाव वालों को हम दिल से माफ़ कर देते हैं कभी उन्होंने हमारे विपरीत कोई भी कार्य किया है तो इसका मतलब हमने विशालता धारण कर ली और हम उसको नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचाएंगे तो आजकल कह देते हैं वे फॉर टेट जैसे को तैसा है ना और अगर हम कुछ दिखाएंगे नहीं कि हम भी कुछ हैं तो फिर हमारा वर्चस्व कैसे दूसरा स्वीकार करेगा इसलिए ये जो थिंकिंग हो गई है वास्तव में ये हानिकारक है क्योंकि हम ऐसी थिंकिंग करेंगे मुझे बदला लेना है ये करना है वो करना है उसको तो जब भी हम कार्य में लाए लेकिन पहले तो वो चीज मुझे नुकसान करेगी जितना जितना हम सोचते रहेंगे एसिड जिस पात्र में रखा जाता है अम्ल सबसे पहले तो उसी को गलाता है बाद में जिस जो यूज किया जाए उससे उस रीति से कार्य करता है तो अभी आवश्यकता यह है आकाश की तरह हम अगर विशाल हृदय बन जाते हैं जीवन में विशालता ले आते हैं तो क्या है वो आकाश मार्ग से आने वाले जो भी विनाशकारी साधन होंगे मानो रॉकेट है मिसाइल है बम है वो आएगा तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अगर हमने आकाश की तरह विशालता धारण कर ली तो हमारा प्रकृति आत्मा खुद ही हमारे पैर उधर की तरफ बढ़ाएगी जहां पर सेफ्टी होगी जहां पर हमें कोई नुकसान नहीं होगा ऐसे आजकल कई बार देखने में आता है क्लाउड बर्स्ट हो गया बादल फट जाते हैं और बहुत विनाशकारी मतलब दृश्य पैदा हो जाता है तो थोड़ी देर में ही बहुत पानी एकदम आ जाता है तो ये भी आकाश कह तरह ये ब्लड मनुष्य का जब क्रोध आता है ना तो वो कैसे वो बर्स्ट हो जाता है देखो उसे खुद पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ और एकदम आपे से बाहर हो जाता है आवश्यकता इस बात की है कि हम भी इतना अपना सेल्फ कंट्रोल हो तो उस सेल्फ कंट्रोल से क्या होगा कि दूसरों को हम विपरीत परिस्थिति में भी माफ़ कर सकेंगे और बस और जब उन्हें माफी दे देंगे हमारा हृदय भी हल्का हो जाएगा और जीवन सदा खुशहाल हो जाएगा तो इसीलिए एक अपने को ये देखना है किसी ने ठीक ही कहा है कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो जीत है इसमें हार नहीं क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर सकेगा वो तो बदला लेने की भावना रहेगी मैं ऐसा ये दिखाऊंगा ऐसा करूंगा जो महावीर होगा वीर होगा वो सदा क्षमा कर सकेगा इसलिए आवश्यकता ये है कि हम ऐसा अपने को बनाए कि कोई करे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन ब्यूटी तो तब है कि जो बुरा करे हमारा उसके साथ हम अच्छा होकर चल सके आवश्यकता इस बात की है तो इसीलिए अभी ये जो तत्व हैं ये हमें ये बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि आकाश की तरह ऐसा विशाल बन दर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बता, आकाश तत्व किस तरह से हमारे जीवन में साथ जुड़ा हुआ है आकाश तत्व कैसे काम करता है आपने बताया और उसके कई उदाहरण भी आपने दिया बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ आपने आकाश तत्व के बारे में बताया और उसके साथ दोस्ती करने से हमारा जीवन कैसे सुंदर बनता है उसके बारे में आपने बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुने रीड मोड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि आप जरा पेन और कागज लेके बैठिए ताकि जो बातें आपको अच्छी लगती हो और किस तरह से जल तत्व के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं धरती माता के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं आकाश के साथ कैसे हम दोस्ती कर सकते हैं वायु के साथ कैसे हम दोस्ती कर सकते इस विषय को आप समझ रहे जान रहे तो जरूर लिख के रखिए ताकि आपको समय समय पर इन चीजों की हम सभी को जरूरत पड़ती है और हम सभी इन तत्वों के साथ जीते हैं तो हमें इन सभी के साथ प्रेम से दोस्ती से रहना ही है तो ये आखिरी एक और तत्व जिसको कहते हैं अग्नि तत्व सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं मोहन जी से जी सर बताइए इसके बारे में भी एक तत्व सबसे महान तो सूर्य अग्नि का प्रतीक है प्रकृति के अंदर तो देखो हाँ, अग्नि में कौन सा विशेष गुण होता है अग्नि में एक गुण ये होता है उसमें जो भी चीज़ डाली जाती है उसका स्वरूप बदल जाता है तो इसीलिए अग्नि अग्नि स्वरूप बदलने की क्षमता रखती है तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है ज्ञान और योग की जो शिक्षा दी जाती है तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि आपका योग भी ऐसा हो जिसे ज्वालामुखी योग कहा जाता है वॉलकैनिक योग ज्वालामुखी इसका भी अपना एक इतिहास है हाँ हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर एक मंदिर है ज्वाला जी का मंदिर बोला जाता है उसे उस शहर का नाम ही ज्वालामुखी पड़ गया तो वहाँ पर समय से एक प्रतिमा देवी की थी उसके मुख से हमेशा ज्वाला निकल निकलती रहती थी अग्नि निकलती रहती थी तो सारे गांव वाले आसपास वाले ये कहते थे तो ये देवी है पूर्वज जो हमारे पिता उसके पिता दादा परदादा उस टाइम से ये ज्वाला निकलती आ रही है और ये देवी का कमाल है देखो और नेचुरली स्वाभाविक रीति से कोई भी उस बात को मान लेगा क्योंकि अग्नि निकलते रहना 100 डेढ़ सौ दो सो साल तक लगातार एक सेकेंड में न बुझे लेकिन जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है मैं खुद ही ओ में रहा हूं ओएनजीसी एन जी सी का कार्य है कि ज़मीन के अंदर तेल और गैस के भंडारों का पता लगाना और उसको एक्सप्लोर करना तो बहुत समय पहले हम लोगों के भी ओएनजीसी ज्वाइन करने से पहले की ये बातें हम लोगों को केस हिस्ट्री में सुनाई जाती थी कि ज्वालामुखी वहाँ पर हमारे जो लोग गए उन्होंने सर्वे किया उन्होंने पाया उस गाँव के नीचे गैस के बहुत भंडार और ये जो ज्वाला निकल रही है ये वही निकल रही है तो कैसे वहाँ के गांव के लोगों को बताया कईयों ने वैसी ही बता दिया अरे ये कोई देवी की करामात नहीं है आग की ये तो नीचे गैस के भंडार हैं और इस कारण से ये तो लोगों ने कोई आस्था को ठेस पहुँची उन्होंने थोड़ा वहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत भरा भला बुरा कहा थोड़ा झगड़ा जैसा भी हुआ बात हायर अथॉरिटी तक पहुंची तो वहां से कुछ फिर सीनियर ऑफिसर आए उन्होंने प्रेम से उस बात को बताया और उन्होंने क्या किया देखो हम आपको बताते हैं तो जो नीचे से गैस का चैनल आ रहा था तो वहां पर बीच में ना उसमें एक वाल्व लगा दिया सबके सामने वाल्व लगा के और कहा कि अब वहां के सरपंच को बुला के की आप इस वाल्व को घुमाओ बंद करो तो उसके सरपंच उसने घुमाया बंद किया तो गैस निकलनी बंद हो गई मुंह से और बुझ गई आग और फिर उसको वाल्व को खोला और फिर गैस को जलाया फिर वो जलने लगी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें बताया कई साल पहले ये गैस जमीन से निकल रही होगी तो वहां पर किसी विद्वान ने किसी व्यक्ति ने उस पर मूर्ति की प्रतिमा बना दी देवी की मूर्ति और अंदर से खोखला करके मुंह से उसके गैस निकलने लगी तो वो जल गई तो भाव क्या है कि कंटिन्यूटी अग्नि का जैसे स्वरूप बदल देती है लोग अशांत आते आते लेकिन देवी के प्रति भावना थी ओह ज्वाला देवी है हे देवी ये पूर्ण करो, या जो इच्छा लेके आते थे और हो जाती होंगी शुभ भावना से आते थे तो इसलिए उनका स्वरूप बदल जाता था बहुत मान्यता हो तो भाव क्या है एक एक तत्व को अग्नि का सबसे बड़ा और भी गुण है अग्नि जैसे शुद्ध करती है और सूरज अग्नि का प्रतीक है सूरज की तरफ जब हमारा मुख होता है हम चलें तो हमारी परछाई पीछे पड़ती है और सूरज की तरफ अगर पीठ कर लेते हैं तो परछाई आगे हो जाती है तो ये भी इस बात का सूचक है ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की तरफ अगर हमारा मुख होगा हम परमात्मा से प्रीत बुद्धि होंगे तो क्या होगा जो छाया यानि कि माया जो हमारी कमजोरियाँ हैं पाँच विकार हैं वो पीछे रह जाएंगे और हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और इसके विपरीत अगर परमात्मा के तरफ हमारी पीठ हो गई तो परछाई यानी कमजोरी हमें गाइड करेंगी और तो कमजोरियां जीवन में गाइड करेंगी तो जीवन में हमें नुकसानी होगा और विकारों के वशीभूत होकर के हम कर्म कर लेंगे तो आवश्यकता ये अपना स्वरूप बदलने की और परमात्मा ने यही बताया इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में कि अभी समय ऐसा आएगा चारों तरफ जब ये प्रकृति के पांच तत्व हाहाकार करेंगे बहुत अति में जाएंगे तो चारों तरफ पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा और उससे फिर क्या होगा जब चारों तरफ हाहाकार मचेगा तो लोग आपके पास दौड़कर आएंगे धार्मिक संस्थाओं में जाएंगे भाई हमें कुछ शांति मिले टेम्परेरी हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों पर मिलेगी भी लेकिन परमानेंट नेचर की शांति नहीं मिल सकती वो जब यहाँ आएंगे और हमारा योग ऐसा होगा जो बहुत हायर पोटेंशियल का क्योंकि कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर हम योग युक्त स्थिति में होंगे और हमारे सम्मुख कोई अशांत आत्मा आएगी जो कि लोअर पोटेंशियल पर है तो वो हमारे जैस जब देखेगी हमें अनुभव करेगी हमारे वाइब्रेशंस को कैच करेगी हमारा और जो होगा उस और के निकट आएगी तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है ना वो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा रूप माने अशांत स्थिति में आया वो शांति का अनुभव करेगा और शांत होकर चला जाएगा रोती हुई आत्मा आएगी व्यक्ति आएगा हंसता हुआ चला जाएगा तो वास्तव में ज्ञान और योग में ऐसी शक्ति है लेकिन इस शक्ति को यूज करने की आवश्यकता है तो ये है प्रकृति का बाहर की प्रकृति और हमारी आंतरिक प्रकृति तो बाहर की प्रकृति जो इतना भयंकर रूप कभी कभी का रूप कभी-कभी प्रकृति प्रकृति आपदाओं के के में ले लेती है लेकिन अगर हमारी अंदर की की होगी तो हम बाहर की के साथ भी ना तालमेल करके चल सकेंगे हमारी प्राचीन संस्कृति भी यही बताती है हमारे इतिहास में ये है कि तानसेन बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए है संगीतकार तो वो जब ऐसा राग निकालते थे दीपक राग निकालते थे दिए जल जाते थे क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ना राग की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करके उसे और जब हाँ ऐसा राग निकालते थे मेघ हाँ तो उससे वर्षा होने लगती थी तो बात क्या है कि ये प्रकृति के तत्व भी अग्नि और ये वर्षा जल वगैरह ये भी मनुष्यों के हाथ में थे यानी कंट्रोल में थे तो आज भी आवश्यकता ये है हम योग ज्ञान योग के द्वारा इन प्रकृति के तत्वों को अपने अनुरूप कर सकते हैं अभी तो विपरीत परिस्थिति में वो हमारा नुकसान करते हैं प्राकृतिक आपदा के रूप में लेकिन यही प्रकृति थी जो किसी समय बहुत बहुत सुखदायी थी और मनुष्य के वश में थी और हम पढ़ते भी है ऐसे संन्यासी हुआ करते थे जंगल में कुटिया बना के रहते थे उनके पास हिंसक जानवर भी आते थे वो भी शांत होकर बैठ जाते थे उनको नुकसान करने की चेष्टा नहीं करते थे क्योंकि उनके अंदर इतनी आत्मिक शक्ति थी अभी आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपनी प्रकृति को भी इतना स्ट्रांग बनाए शक्तिशाली बनाए और वो प्रकृति जितना हमारी शक्तिशाली होती जाएगी उतना उतना हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे सफलता को पाते जाएंगे ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया पूरे पांचों तत्वों को किस तरह से हम लोग देखते हैं समझते हैं और हमारा आंतरिक स्वभाव जो है कैसे हम लोगों को कुदरत की जो सिस्टम है पांच तत्व हैं उनसे हम सीखकर अपने जीवन को उस तरह से एडजस्ट करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ जब भी इस तरह का जो सिचुएशन आता है जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत अच्छी तरह से मदद मिलता है और जिसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल जो है अभी हमने सुना और बहुत ही अच्छा लगा मुझे और फिर से एक बार हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में समय की मांग इस कार्यक्रम में पर्यावरण और मानव स्वभाव और अध्यात्म इन तीनों का समन्वय को बताने के लिए मोहन सिंगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ये मेरी है, है। ये मेरी मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है लफजों का टोटा है लफजों का टोटा है जिक्र पे का अशकों से होता है जिक्र पे का अशकों से होता है पीने झट पहचाना पीने झट पहचाना दीवानों में था मैं सबसे दीवाना दीवानों में था मैं सबसे दीवाना मन का दर्पण मान जा मन का दर्पण मान जा एक दिखे दोनों जो हीर वही रझा एक दिखे दोनों वो ही वही छम छम छम बारिश है छम छम छम बारिश है माहें घर आजा हर हर से सिफारिश है माहें घर आजा जा हर बोंद सिारिश है माहे वो गबरू है माहे वो गबरू है उसकी खुशबू से खुशबू ही खुशबू है उसकी खुशबू से खुशबू है खुशबू है अब और नमन भट के अब और नमन भटके आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे आंखें रख आए प्रीतम की चौखट खट पे जगरो न पाएगा जगरोक न पाएगा मेरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा मेरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा बाहर लाचारी है बाहर लाचारी है नाच प्यारे का भीतर तो जा रही है नाच प्यारे का भीतर तो जा रही है ईश्क बड़ी बाजी है ईश्क बड़ी बाजी राजी करे दुनिया या उसको कर राजी राजी कर दुनिया या उसको कर राजी वो इतना प्यारा है वो इतना प्यारा है चांद कहे उससे तू चांद हमारा है चांद कहे उससे तू चांद हमारा है जब वो छत पे आए जब वो छत पे आए हर घर की खिड़की होले से खुल जाए हर घड़ की खिड़की होले से खुल जाए आहट है सावन की आहट है सावन की रब्बा खबर सुना माह के आवन की रब्बा खबर सुना माहे के आवन की पिया मन को तर पिया मन को तर सो थाली में मन की चूरी पर पी के थाली में मन के चोरी पर